श्री श्रीरामकृष्णकमृतम अष्ट परेद अवतार कथास अवता जीव से श्रीरामकृष्ण किचि ब्रूहि भो अैद्यवता न गणय ईशान महोदय किं पुनः विचार कु न पुनः विचारो रोचते श्रीरामक विरक्त सन् कथम संगत न वक्ष्यस ईशान वैद्यम प्रति अहंकार विश्वास स्वल्प काकभुचुंडीरामचंद्रम प्रथमत अवतार न गृणती स्म अत चंद्रलोक देलोक कैलास भ्रमित अपश्य यदरामस्ता कथम अस्त निस्तार तदा स्वयं आत्मसमर्पण करतवा शरणागत अभूत रा तम धृत्ता मुखाभ्यर अगल अगिलत भुसुंडी तदा अपश्य ये सब वृक्षे उपविष्ट अस्ति अहंकारे कृते काक का भुषुंडी ज्ञात अशक रामचंद्रो वयम इव मनुष्य दृश्य से सत्य किंतु तस्वीर ब्रह्मांडम ते आकाश चंद्र सूर्य नक्षत्रा सद्रपर्वतवा जंतव वृक्षा इत जीव से परिचिन्ना मोपाधि परीरामकृष्ण वैद्यम प्रति तवन्मात्रबोधो दुस्सख सराट सराट स लीला स मनुष्यो भविनाह वचनम किम वयं बलात अस्माकं वचन किं किम एतत सकल वचनस्य भवितुं से एक भवतम अर्तिर्धारणाहे घटे किम कि चतुसेस मित पय सर सा अतः साधो महात्म सेभंत वचस्सु विश्वास आधेय साधव साधवईश्वरचितापरायण यहां व्यवहारराजी व्यवहार आलंब्यव काभुशुंडी कथा किश्वासो वैद्य यम विश्व प्रागट्यन एवं सामती कोपेह नवशिष्यम अवतार की कथम ब्रूयाम प्रथम तो दृश्यता बाली वध उपासंसु चौरेण इव बाक्षिप्य सारीतु मानवियं कर्म ऐश न गिरीशोष महाशय कर्मणे एव अलम वैद्य तत अवलोक सीतावर्जनम गिरीश महाशय कर्मणे अभी ईश्वर एवं अलं मनुष्यों नलं विज्ञान अथवा महापुरशा वाक्यम ईशान वैद्यम प्रतिवर कथम नक्रीय से इत उत्त सा यो मनवा निराकार सद्यो भवता उक्त ईश्वर से लीलिया संभव श्रीरामकृष्ण हसन ईश्वर अवतारो भवतम अर्ति वचन यत विज्ञानी आंग्ल विज्ञान शास्त्रे नास्ति, नही कथ विश्वास सैसा हाष्यम एक आख्या शुणु कशन आगम्य अवादीत भो तत भो तत्व आगतवान, आगतवा अमुकस्य अमुकृहम अकस्मा भग सत् पति यस्में तत वचनम उत्तम स आंग्लिक्षाया शिक्षि स उक्तवातापत्र पशा वर्तापत्र पटिस् पश्य यदृह वार्ता का नीति तदा स जन अवदत अरे तव वजसी अहम न विश्व विश्व विश्वसी कृह भजनवाता तो सचारे कि तत्सव साष्यम गिरीश वैद्यमता श्रीकृष्णईश्वरत मनुष्यतया स्वीक अवसर दायामी वक्तव्य दानव देव वाई आर्जव तथा ईश्वरे विश्वास श्रीरामकृष्ण आर्जव ऋते ईश्वरे झटति विश्वासों नषुद्धितईश्वरों बहुदूरे विषयबोधे सति ना संशया संये तथा नाधंता पांडित्यांता धनाहंताेतर्वा अजुस्व गिरीश वैद्यम प्रति महाशय किम किपटाचार् ज्ञान जायते वैद्य राू तद्दी कदापि भेद श्रीरामकृष्ण केशवसन याजु आसदा त्रासमे काली मगछत अतिथिशाला प्रेक्ष्य चतवादनवेलां वजती अयि अतिथि अकिना कदा भोजनम भविष्य विश्वासोंवदे ज्ञानमें तवद वर्धे याधेनु विविच्य भुंक्ते साक्षीण धारा दुग्ध दत्तेनु शाकत्राक मूसचूर्ण यद दीयता महाग्रासन प्रास्ना सा धेनु बहुधारिया दुग्ध दत्ती साष्यम बालक विश्वासो नव चेतव न, न लभ्य मात्र उक्त असौ तौ अग्रज बालकक्षण विश्वासो यदस मम य अग्रज मात्र उत्तर प्रेत अस्त पूर्णतः विश्वासो तत्को प्रेत अस्त एवं बालक विश्वासों दृश्य से चेदर से दया संसारबुद्धे ईश्वर न लभ्यते। लैद्य भक्ता धेन्वा तो अविस्मृश्य भुं बहु क्षीरव न क्षेमा मम एक गवे तदिचार्य अविचार्य दीये से स्म अत महती पीड़ा तदा अचित असर कं कारण बहुधा अन्विष्य अवाग्छम गवा भगन तंडुल तथा अनेक भक्षित तदा महा पुरी गमनं अंततो लक्षणपुरीगमन करीय आसत अतः द्वादस्यम व्यय तमेशा सहोहकार हाषम कु वक्त न शकते पाकपल्या महाजनाना गेहे सप्त मास याह, कन्या या मसवयस्का कन्याग अभव काशरोग अथम काश अगकार निर्णेम न समर्थ अभव अत अशक ये गर्दी सिकता अभवत् यद्या दुग्ध था कन्या पिब पिबती आसी तमेशा हास्य श्रीरामकृष्ण कम वो मम यानम तलम अगछत अतो मम आम्लोग सैद्य तथा सर्व हा वैद्य हसन महापोत मुख्यचाक शिपीडा जाता। वैद्यास्तु सलोच्य पोतगात्रे बेलेप विमेशा हा साधुसंगो भोग विलासग श्रीरामकृष्ण वैद्यम प्रति साधु साधुसंगदेक्षित भोगो निरछितया प्रसासीनों ब्रुवती तथा करनीय कवल श्रवणत कं सैन औषध सून आहार सेजनम विधेयन पथ्यम अपेक्षित वैद्य पथ्यन साम्यती वैद्य धमो वैद्य मध्यमोवैद्य अमोवैद्य यो वैद्य आगम्य नाडीम् आकुञ्च्य औषधं सेवनीयं भोः इत्युक्त्वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते सः अधमो वैद्यः रोगिणा सेवितं न वेत्ति वार्तां स न गृह्णाति अपि च यो वैद्यो रोगिणम् औषधसेवनार्थं बहुधा बोधयति मधुरेण वचसा वदति अरे औषधं न सेव्यते चेत् कथम् आरोग्यं लप्स्ये सुशील असी सेवस्व अहम स्वयं ओषदपेश्वर दधा स मध्यमो वैद्य योगिणा कथम अवधँम न गृहत हृदय जानुन निधा सरभसम ओषधं प्रास्यति स उत्तमो वैद्य वैद्य किंच एविधम अस्त यृद जाधानपक्षते यहां हॉमय औषधम श्रीरामकृष्ण उत्तम वैद्यो हृदय जानुनत्ते चेतना कि भय वैद्यव आचार्य अद यो धर्मोपदेश न आदत्ते सधम आचार्य यिष्या मंगलार्थम तान वारं बोधय ये उपदेशान धारण कर्म शक्ु बहुधा अन्नयती प्रीति प्रकटयती सध्यम आचार्य अभी चला शिष्या कथम की नृण्वती प्रेख्य कोप्पी आचार्य अपि प्रयोगमें कम उत्तम आचार्य वच् स्त्रीजन तथा संन संसि कठोर नि वैद्य प्रति सन्यासीनते काम कांचन त्याग जनस्य पटम पटमी सन्यासि न के पशे स्त्रीजन कीदशा उपदंसतिलौ स्में चेत मुखम सरस उपदंसतिलिना पुरत समन नधेय परचन होता नएते भि यक्यं स्त्रीजन सह अनासक्तयातव्यं अंतरा अंतरा निर्जनम ग ईश्वरचित विधेय त न्यु ईश्वरे विश्वास भक्ुदति अनेकदा अनासक्तया स्त शक्य दुत्रजन्मन स्त्रीपुंसाभ्या द्वाभ्या भ्रता स्वसिभ्या इव तथा थतव्य तथाईव सर्वदाथनी य मन इंद्रिय सुखं प्रति न इछेत अपत्यापत्ति यिश हाष्यम वैद्यम प्रति भात्रचतुर्तते क्व रोगिण चिकित्सा नाचती वैद्य पुनः वैद्य वृत्तिगी यम हंस प्राप्त मम सर्वेत समेश श्रीरामकृष्ण पश्य कर्मनाशनी एका नदी अस्त नद्याम्जन एपत्ति कर्मनाशो स किम करो वैद्य तथा सर्व हाष्यम वैद्य महोदय गिरीश तथा अन्यान भक्ता अहम जुष्माक अस्मी व्याधिमुक् मण्ये तहि न परम यदि आत्मीय जन मण्य अहम युष्माकृष्ण वैद्यम प्रति अस्त अहेतुकती चेह अतुतम प्रहलाद से अतुक आसा तद की भो ईश्वर अहम धन मान दुखम एक कि एतत यथा तव पाद पदमे मम शुद्धा भक्ति बीती वैद्यह आम काली स्थाने लोकान प्रणम दृष्टवान दृष्टान अंतह अकल कामना मम वृत्ति विधेह मम रोगं समय, सामय रोग सामेतरा यो रोग तव अभूत लोक सह आलापो न भविष्य परम अहम यदा आयामी केवल मैं सह आल्यसी सामा हाष्यम सामय साम तम गुणकर्तन कर शक्नो वैद्य ध्यान सिद्ध्य श्रीरामकृष्ण तत्कदृश वचनमेस्यन एक कूता सैम अहम पंचदार मास्ना क्वचि सूपे क्वचि कटुव्यंजने साम्ल्यंजने क्वचिवा भ्रृष्ट मध्ये अहम कदा पूजा कदा जप कदि ध्यान कदा तुणगान कौ कर्तयन नृत्या वैद्य अहम एक नवता न स्वीक्रीय चेत को दोष अस्त श्रीरामकृष्ण तौ पुत्र अमृत अवतारम न गणयती तत को दोषा ईश्वर निराकार विश्वास सत्य स प्राप्त शक्यसेन साकार विश्वास सत्य साप्त शक्य तस्वास तथा शरणागति अपेक्षित मनुष्य ही, ही ज्ञानहीनादो भविमर्कारण योग्ये घटे किम किं चतर मि दुग्ध निधा शक्यम वर्तस्व नाम व्याकुलेन सता स आह्वनीय स तो अंतियामी तदातर तदाक आह्वान्य व्याकु सन्कारवादीन पन्था भजस्व अथवा निराकारवाद मग्रजस्व तमएवर प्राप्त रोटिकाम मस्यी रोटिका ऋजुभाव तयक वु मधुर्युव्य तव पुत्र अमृत उत्तम वैद्य स तव अचर श्रीरामकृष्ण सहाँ वैद्यमति मम कोपुर नास्व अचर सर्वरतनया सर्वे ईश्वर किंक अहम ईश्वर सुनु अहम ईश्वरदास विधो मतु से मतलब सभास्था नंदन हाष्य